महाभारत शांति पर्व सप्तशोध्याय युधिष्ठिर द्वारा भीम की बात का विरोध करते हुए मुनिवृत्ति की और ज्ञानी महात्माओं की प्रशंसा युधिष्ठिर युधिष्ठिर्वाचन असंतोष प्रमाद मधो रागो प्रशांतता बलमोहिमान्च शैव भी बोले भीमसेन असंतोष प्रमाद मद राग अशांति बल मोह अभिमान तथा उद्वेग ये सभी पाप तुम्हारे भीतर घुस गए हैं इसीलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है भाई सकाम कर्म और बंधन से अर्था आम बंधन लोके कर्मे होक तथाषं ताभ्या विमुक्त पापाभ्या पदमाचि तत्पर रहित होकर सर्वथा मुक्त शांत एवं सुखी हो जाओ जाओं कि जो सम्राट इस सारे पृथ्वी का अकेला ही शासन करता है उसके पास भी एक ही पेट होता है अतः तुम किस लिए इस राज्य की प्रशंसा करते हो पूयि शक्यां न मासत अपूरया पूयनछा आयुषा न शक्या भरसे इस इच्छा को एक दिन में या कई महीनों में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता इतना ही नहीं सारी आयु प्रयत्न करने पर भी इस अपूर्णीय इच्छा की पूर्ति होनी असंभव है यथे प्रज्वल असम प्रसाम्य अल्पाह जैसे आग में जितना ही ईंधन डालो वह प्रज्वलित होती जाएगी और ईंधन न डाला जाए तो वह अपने आप भूज जाती है इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके इस जगे हुई जठराग्नि को शांत करो सेयो अज्ञानी मनुष्य से अपने अपने पेट पेट के लिए ही ही बहुत हिंसा करता है अतः तुम पहले अपने पेट को ही जीतो। फिर ऐसा समझा जाएगा कि जीते हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पाली है मानुषान काम प्रशंसते अभोग हिमसेन भी मनुष्यों के काम भोग और ऐश्वर्य की बड़ी प्रशंसा करते हो परंतु जो भोग रहित है और तपस्या करते करते निर्बल हो गए हैं वे ऋषि मुनि ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं योग्रम तय मुच्चस्व महतो भारत त्याग राष्ट्र के योग और धर्म तथा अधर्म सब तुम तुम में ही स्थित है। इस महान भार से मुक्त हो जाओ और त्याग का ही आश्रय लो। बाघ एक ही पेट के लिए बहुत से प्राणियों की हिंसा करता है दूसरे लोभी और मूर्ख पशु भी उसी के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं विषयां प्रति संगृह्य सन्यासम कुरते यति नुष्य पश्य बुद्ध्यरम यथाम यील साधक विषयों का परित्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वह संतुष्ट हो जाता है परंतु विषय भोगों से सम्पन्न समृद्धशाली राजा कभी संतुष्ट नहीं होते देखो इन दोनों के विचारों में कितना अंतर है पत्रा खारय कुट्ट दंतोलूक लिख तथा अभु भक्षर जो लोग पत्ते खाकर रहते हैं जो पत्थर पर पीस कर अथवा दांतों से ही चबाकर भोजन करने वाले हैं अर्थात जो चक्की का पीसा और ओखली का कूटा नहीं खाते हैं, तथा जो पानी या हवा पीकर रह जाते हैं उन तपस्वी पुरुषों ने ही नरक पर विजय पाई है यशिमा वसुधाम कृष्णाम प्रसाश नृप तुल्थ न पार्थिव राजा इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करता है और जो सब कुछ छोड़कर पत्थर और सोने को समान समझने वाला है इन दोनों में से वह त्यागी मुनि ही कितार्थ होता है चामुद्र चा अपने मनोरथों के पीछे बड़े बड़े कार्यो का आरंभ न करो आशा तथा ममता न रखो और उस शोक रहित पद का श्रेय जो इहलोक और परलोक में भी अविनाशी है प्रमोक्षते जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है वे तो कभी शोक नहीं करते हैं फिर तुम क्यों भोगों की चिंता करते हो सारे भोगों का परित्याग कर दे पर तुम मिथ्यावाद से छूट जाओगे पंथान दानभिश्रुत ये जाह पितृयान देवजान मोक्षिन देवयान और पितृयान ये दो परलोक के प्रसिद्ध मार्ग हैं जो सकाम यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हैं वे पितृयान से जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी देवयान मार्ग से तपसा ब्रह्मचर्य स्वाध्याय महर्षय विमुच देहां थे मृत्यु और अभिषय महर्षिगण तपस्या ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय के बल से देह त्याग के पश्चात ऐसे लोक में पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है आम संबंधनम लोके कर्मे होथामिषं ताभ्या विमुक्त पापाभ्या पद्माचित तत्पर इस जगत में ममता और आसक्ति के बंधन को आमिष कहा गया है सकाम कर्म भी आमिष कहलाता है इन दोनों आमिषत्वस्वरूप पापों से जो मुक्त हो गया है वही परम पद को प्राप्त होता है अपिगाथाम जनकेन जनक नदंत विभुक्तेन न मोक्षता इस समय में पूर्व काल में राजा जनक की कही हुई एक गाथा का लोग उल्लेख किया करते हैं राजा जनक समस्त द्वंदो से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे उन्होंने मोक्ष स्वरूप परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया था अनंतम बत में वित्तमें मिथिलाम प्रदीप्तायाम न में दहय किंचन उनकी वह गाथा इस प्रकार है दूसरों के दृष्टि में मेरे पास बहुत धन है परंतु उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है सारी मिथिला में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य असोचन सोच तो जनान जगति स्थान वृस्थो मंद चोटी पर चढ़ा हुआ मनुष्य धरती पर खड़े हुए प्राणियों को केवल देखता है उनकी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता उसी प्रकार बुद्ध के पर चढ़ा हुआ मनुष्य उन शोक करने वाले मंद बुद्धि लोगों को देखता है किंतु स्वयं उनकी भाती दुखी नहीं होता दृश्यम पश्यती पश्यन स चक्षुष्मान स बुद्धिमान an um. च जो स्वयं दृष्टा रूप से पृथक प्रपंच को देखता है वही आँख वाला है और वही बुद्धिमान है अज्ञात का ज्ञान एवं सम्यक बोध कराने के कारण अंतकरण की एक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं यस्तुवाचम बहुमान ब्रह्म भाव प्रपन्ना भाव बनाम जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए शुद्ध आत्मा विद्वानों का सा बोलना जान लेता है उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो जाता है जैसे कि तुम हो जदा भूत पृथक भाव एक तथे विस्तारम ब्रह्म सम्प्य तदा जब पुरुष प्राणियों की पृथक पृथक सत्ता को एकमात्र परमात्मा में ही स्थित देखता है और उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार हुआ मानता है उस सच्चिदानंद गण ब्रह्म को प्राप्त होता है ते जानति तेजना विद्वांसो चेतस नपसर्वध प्रतिष्ठित बुद्धिमान और तपस्या ही उस गति को प्राप्त होते हैं जो अज्ञानी मंद बुद्धि शुद्ध बुद्धि से रहित और तपस्या से शून्य है वे नहीं क्योंकि सब कुछ बुद्धि में ही प्रतिष्ठित है इस श्री महाभारत शांति परभड़ी राजधर्मानुशासन परभड़ी युधिष्ठिर वाक्य सप्तशोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का वाक्य विषय सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ